श्री राम कृष्ण वचनामृत परिक्छेद 75 ईश्वर दर्शन के लिए व्याकुलता दक्षिणेश्वर में राखाल लाटू मास्टर महिमा आदि के साथ श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में अपने उसी कमरे में हैं दिन के तीन बजे होंगे आज शनिवार है तारीख दो फरवरी अठारह एक दिन श्री राम कृष्ण भाभावेश में झाऊ तल्ले की ओर जा रहे थे साथ में किसी के न रहने के कारण रेलिंग के पास गिर गए इससे उनके बाएं हाथ की हड्डी हट हड़ गई और गहरी चोट आ गई मास्टर कलकत्ते से चोट में बांधने का सामान ले गए हैं श्री उत्तराखाल महिमाचरण हाजरा आदि भक्त कमरे में बैठे हैं मास्टर ने आकर भूमिष्ट हो श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया श्री राम कृष्ण क्यों जी तुम्हें कौन सी बीमारी हुई थी अब तो अच्छे हो न मास्टर जी हाँ श्री राम महिमाचरण से क्यों जी यहाँ का भाव है तुम यंत्री हो मैं यंत्र हूँ फिर भी इस तरह क्यों हुआ श्री राम कृष्ण खाट पर बैठे हैं महिमाचरण अपने तीर्थ दर्शन की बातें कह रहे हैं श्री राम कृष्ण सुन रहे हैं बारह वर्ष पहले का तीर्थ दर्शन महिमाचरण काशी सिकरौल में एक बगीचे में मैंने एक ब्रह्मचारी देखा उसने कहा इस बगीचे में मैं 20 साल से हूँ परंतु किसका बगीचा है वह नहीं जानता था मुझसे पूछा क्यों बाबू नौकरी करते हो मैंने कहा नहीं तब उसने कहा तो क्या परिव्राजक हो नर्मदा के तट पर एक साधु देखा था अंतर में गायत्री का जप कर रहे थे शरीर मान हो रहा था और वे इस तरह प्रणव और गायत्री का उच्चारण कर रहे थे के सुनने वालों को भी रोमांच हो रहा था श्री राम कृष्ण का बालकों सा स्वभाव है भूख लगी है मास्टर से कह रहे हैं क्यों कुछ लाए हो राखाल को देखकर कर श्री राम कृष्ण समाधि मग्न हो गए समाधि छूट रही है प्रकृतिस्थ होने के लिए श्री राम कृष्ण कह रहे हैं मैं जलेबी खाऊंगा मैं जल पीऊँगा बाल स्वभाव श्री राम कृष्ण जगन माता से रो कह रहे हैं ब्रह्म मई मुझे ऐसा क्यों कर दिया मेरे हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है राखाल महिमाचरण हाजरा आदि के प्रति मेरा दर्द अच्छा हो जाएगा भक्तगण छोटे लड़के को जिस तरह लोग समझाते हैं उसी तरह कहने लगे अच्छा क्यों न होगा श्री राम राखाल से यद्यपि तू शरीर रक्षा के लिए है तथापि तेरा दोष नहीं क्योंकि तू रहने पर भी रेलिंग तक तो जाता नहीं श्री रामकृष्ण फिर भावाविष्ट हो गए भावाविश में ही कह रहे हैं ओम ओम ओम माँ मैं क्या कह रहा हूँ माँ मुझे ब्रह्म ज्ञान देकर बेहोश न करना मैं तेरा बच्चा जो हूँ डरता हूँ मुझे माँ चाहिए ब्रह्म ज्ञान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार वह जिसे देना हो उसे दो आनंदमयी आनंदमयी श्री राम कृष्ण उच्च स्वर से आनंदमयी आनंदमय कर रो रहे हैं और कह रहे हैं इसीलिए तो मुझे दुख है कि तुम जैसी माँ के रहते मेरे जागते घर में चोरी हो जाए श्री राम कृष्ण फिर माँ से कह रहे हैं माँ मैंने क्या अन्याय किया है क्या मैं कुछ करता हूँ माँ तू ही तो सब कुछ करती है मैं यंत्र हूँ तू यंत्री राखाल के प्रति हँसते हुए देखना तू कहीं गिर न जाना अभिमान व स्वयं को कहीं ठगना नहीं श्री राम कृष्ण माँ से फिर कह रहे हैं माँ चोट लग जाने से मैं रोता हूँ नहीं मैं तो इसलिए रोता हूँ कि तुम जैसी माँ के रहते मेरे जगते घर में चोरी हो